सुते सुवी परिबुदीवी नवीसे पंडी आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबल शरीरम भारुंडपक्षी आशुप्रज्ञ पंडित पुरुष को मोह निद्रास में सोए हुए संसारी मनुष्य के बीच रहकर सब तरह से जागृत रहना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए काल निर्दयी है और शरीर दुर्बल ये जानकर भारण पक्षी की तरह अप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए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 अगर आपको नहीं जच रहा है तो विरोध भी कर रहे हैं अगर जच रहा है तो प्रशंसा भी कर रहे हैं ये सब सांस चल रहा है इतनी परतें अगर सांस चल रही हैं तो आप सुनने से चूक जाएंगे फिर आपको राइट लिसनिंग, सम्यक श्रवण की कला नहीं आती महावीर ने तो श्रमण की कला को इतना मूल्य दिया है कि अपने चार घाटों में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 बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है स्वर्ग नरक नर्क मनस्थितियां बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है यह अजिनत्व मनस्थिति नहीं है इसे थोड़ा समझ लें हमारे भीतर तीन तल है एक हमारे शरीर का तल है सुविधाएं असुविधाएं कष्ट अकष्ट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 ये शरीर की स्थितियां है आपको भूख लगी है प्यास लगी है ये सब शरीर की स्थितियां है इसके पीछे मन की स्थितियां आपको सुख हो रहा है आपको दुख हो रहा है ये मन की स्थितियां है देखते हैं कि मित्र चला आ रहा है चित्त प्रसन्न हो जाता है सुखी हो गए लेकिन पास आकर पता चलता है कि धोखा हो गया मित्र नहीं है कोई और है। सुख तिरोहित हो गया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 तब आश्वस्त हुआ ज्योतिषी उसने गौर से चिंता छोड़ी बुद्ध के चेहरे को देखा वहा जो आभा थी वहां जो गरिमा थी वहां जो प्रकाश की किरणें फूटती थी उसने पूछा क्या आप देवता हैं मुझसे भूल हो गई मुझे क्षमा कर दे बुद्ध ने कहा मैं देवता थी नहीं तो जोशी पूछता जाता है कि आप ये, आप ये हैं आप ये हैं आप ये हैं बुद्ध कहते जाते हैं मैं ये भी नहीं मैं ये भी नहीं मैं ये भी नहीं तब जोशी पूछता है फिर आप हैं क्या ना, है, ना, है, ना, है, ना, है, ना आप पशु हैं ना आप पक्षी हैं ना आप पौधा हैं ना आप मनुष्य हैं ना आप देवता हैं तो आप है क्या बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध तो वो पूछता है बुद्ध होने का क्या तो बुद्ध कहते हैं जो भी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 वो अकारण होना ही हमारा ब्रह्मत्व है वो अकारण होना ही हमारा परमात्मा है कारण से हम संसार में है अकार हम परमात्मा में हो जाते कारण से हमारी देह निर्मित होती है मन निर्मित होता है अकारण हमारा अस्तित्व है वो है उसका कोई कारण नहीं बुद्धत्व अवस्था नहीं है अवस्थाओं के पार हो जाने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 हिसाब से जी रहे हैं हिटलर अपनी सभाओं में अपने 10 पांच आदमियों को दस जगह बिठा रखता था ठीक वक्त पर 10 आदमी ताली बजाते पूरा हाल ताली बजाते समझ गया था कि ताली संक्रामक है 10 आदमी अपने हैं वो ताली बजा देते हैं फिर बाकी दस लोग भी ताली बजा देते हैं ये हजार लोगों को क्या हो गया इनकी ताली को क्या हो गया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 ये मतलब नहीं कि हर आदमी को समझना कि बेईमान है हर आदमी को समझना कि चोर है इससे कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी कि किसी का विश्वास मत करना वो कहेंगे ये तो हम कर ही रहे हैं, ये हमारी साधना <laughs> किसी का विश्वास हम करते कहा अपना नहीं करते दूसरे की तो बात ही दूसरे कोई किसी का विश्वास नहीं कर रहा है मगर वो अर्थ नहीं है महावीर का इसे ठीक से समझने हम अविश्वास करते हैं लेकिन वो अविश्वास महावीर का प्रयोजन नहीं है महावीर कहते हैं किसी का विश्वास न करना इस कारण ताकि तुम सो न जाओ निकटतम भी तुम्हारे कोई हो तो भी इतना विश्वास मत करना कि अब होश रखने की कोई जरूरत नहीं है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 लेकिन हम सब धोखा देते हैं। पत्नी कहती है कि मैं आपकी पति कहता मैं तुम्हारा बाप कहता है बेटे से कि मैं तुम्हारा बेटा कहता है माँ से कि मैं तुम्हारा सब अपने अपने हैं कोई यहाँ किसी का नहीं है चारों तरफ हम इसे रोज देखते हैं फिर भी एक दूसरे को कहते रहते हैं मैं तुम्हारा मैं तुम्हारे बिना न जी सकूंगा और सब सबके बिना जी लेते हैं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 काल निर्दयी है लेकिन अब कोई अर्थ भी नहीं है क्योंकि सन्यास कोई ऐसी बात नहीं है कि ऊपर से डाल दिया जाए न जिंदा पर डाला जा सकता है न मुर्दा पर डाला जा सकता है सन्यास लिया जाता है दिया नहीं जा सकता है। जो मरा आदमी कैसे सन्यास लेगा दिया जा सके तो मरे को भी दिया जा सकता है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 चली जाऊंगी अपने मुर्गे को लेके दूसरे गांव तब रो छाती पीटोगे जब सूरज नहीं उगेगा नाराजगी में बुढ़िया अपने मुर्गे को लेके दूसरे गांव चली गई दूसरे गांव में मुर्गे ने बांध दिया और सूरज उगा बुढ़िया ने कहा अब रो रहे होंगे सूरज यहां उग रहा है जहां मुर्गा बांध दे रहा है तीन भी सोचता मैं न होगा तो नदी कैसे बहेगी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 कभी ना कभी समझ जाएगा जब भी तुझे क्रोध आए तो 24 घंटे बाद करना कोई गाली दे सुन लेना समझ लेना क्या कह रहा है उसको ठीक से देख लेना क्या उसका मतलब है उसकी पूरी स्थिति समझ लेना ताकि तू ठीक से क्रोध कर सके और उससे कहना कि अब मैं चौबीस घंटे बाद आके उत्तर दूंगा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 शरीर पर हम बहुत भरोसा करते हैं शरीर पर हम इतना भरोसा करते हैं जो कि आश्चर्यजनक है शरीर की क्षमता क्या है शक्ति अंठानबे डिग्री गर्मी और 110 डिग्री गर्मी के बीच में 12 डिग्री गर्मी आपकी क्षमता है इधर जरा नीचे उतर जाए पंचानबे डिग्री हो जाए फैसला हो गया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 ऐसा 24 घंटे वे हो जाते बचता क्या है इस सौ वर्ष में आपके पास जिससे आप अपनी आत्मा को जान सकें पा सके अगर आदमी की कहानी हम ठीक से बांटें, तो बड़ी फिजूल मालूम पड़ेगी ए टेल्ड टोल्ड बाय एन इट फुल ऑफ फ्यूरी एंड नाइस सिग्निफाइंग नथिंग एक मुल्क द्वारा कही हुई कथा होता है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 जरा सा बैक्टीरिया घुस जाए बीमारी का तो पता चल जाता है कि कितनी आपकी ताकत है गामा लड़ते होंगे पहलवानों से लेकिन छह रोग से नहीं लड़ पाते गामा टीवी से मर पहलवानों से इसलिए छोटे पहलवानों से हार गए शरीर की ताकत कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां छोड़ दीजिए कॉमन कोल्ड से लड़ना मुश्किल होता साधारण सर्दी जुकाम पकड़ ले तो उपाय नहीं सब ताकत रखी रह जाते। इस शरीर को अगर भीतर गौर से देखें इसकी क्षमता क्या है हड्डी मांस मज्जा इसका मूल्य कितना है वैज्ञानिक कहते पांच रुपए से ज्यादा नहीं वो भी महंगाई की वजह से आप की वजह से नहीं इतना अलूमुनियम है इतना लोहा है इतना तांबा है इतना फलाने का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 हालांकि हम भी उसमें मिटेंगे लेकिन कहानी रह जाएगी हालांकि कहानी कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा कहते हैं रूस के वैज्ञानिक ने तो तरकीबें खोज ली हैं कि किसी भी दिन आने वाला अगर कोई तीसरा महायुद्ध हुआ तो वो ध्रुव प्रदेश की साइबेरिया की बर्फ को पिघला देंगे कोई सात सेकंड लगेंगे उनको पिघलाने में एटामिक एक्सप्लोजन से पिघल जाएगी का सारी जमीन बाढ़ में डूब जाएगी वैसी बाढ़ पुराने ग्रंथों में एक दफा और आई ईसाई अध्यात्म की दिशा में जो गहरे काम करते हैं वो कहते हैं पूरा महादीप अटलांटिस डूब गया पूरा महाद्वीप जो उस समय की शिखर सभ्यता पर था जैसे आज अमेरिका, वैसे अटलांटिस पूरा का पूरा डूब गया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 सेकेंडो में राख हो गए उनकी भी आकांक्षाएं आप ही जैसी थी उनकी भी योजनाएं आप ही जैसी थी उन्होंने भी समय का बड़ा भरोसा किया था उन्होंने भी शरीर का बड़ा बल माना था वो एक कहते हैं, शरीर है दुर्बल काल है निर्दयी ये जानकर भारण पक्षी की तरह अप्रमत् भाव से विचरण करना भारण पक्षी है एक मित्र मैथोलॉजिकल पौराणिक पक्षी है एक काल कवि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 समझेंगे आज इतना ही रुके पांच मिनट कीर्तन करें और फिर जाए